अपेंडाइटिस अपेंडसाइटिस अपेंडसाइटिस माने आंतडियों के नजदीक की दो नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या उनका फूल जाना तो दर्द होता है वो कहते हैं आप नक्श होने का दे दो जो पहले मैंने बताया हुआ है अपेंडिक्स छोटा नाम है पूरे नाम है अपेंडसाइटिस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 max vomita julaab ho raha hai to jub tuk julaab bandh ni ho sakta roj dhe sakta hai 2-3 bimariyou me roj dhe sakta hai bati sabhi bimariyou me 8-4 bimariyou me eek dhin ia jada se jada 4 bimariyou me eek dhin roj nai appendicitis me to sapta me eek dhin kafe ho ta kum se kum 3-4 sapta me thik ho ga